महाभारत द्रोण पर्व एक नवत्यधिक सततमो द्रोणाचार्य और धृष्टुम का युद्ध तथा सात्यकी की सूर्वता और प्रशंसा संजय सज्जय उच तृष्ट परमोद्विग्न शोकोपहत चेतस पांचाजृषदुम साम्रवत य या इष्टवा मनुजेन्द्रेण द्रुपदेन महामखे लब्धो द्रोण विनाशाय देवा समृद्धाध्यवाहरनाथ संजय कहते राजन राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवाराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से जिस पुत्र को प्राप्त किया था उस पांचाल राजकुमार धृष्ट ने जब देखा कि आचार्य द्रोण बड़े उद्विग्न है और उनका चित्त शोक से व्याकुल है तब उन्होंने उन पर धावा कर दिया सधनुर्जयत्रोरम जलधन स्वनम्यम अजरम दिव्यम शरम चासी विशोपम संदे कार्मोपम द्रोड़म जिघा सोपा चाल महाज्वाला उन पांचाल पुत्र ने द्रोणाचार्य के वर की इच्छा रखकर सुदीर्ण प्रतंचा से युक्त मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले कभी जीर्ण न होने वाले भयंकर तथा विजयशील दिव्य धनुष हाथ में लेकर उसके ऊपर विषधर सर्प के समान भयदायक और प्रचंड लपटों वाले अग्नि के तुल्य तेजस्वी एक बाण रखा तस्पम सरसा दे परिवेशनः धनुष की प्रत्यंचा खींचने से जो मंडलाकार घेरा बन गया था उसके भीतर उस तेजस्वी बाण का रूप शरत काल में परिधि के भीतर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान जान पड़ता था पार्षते न परामृष्टम जलंतम इव अंत काल मनुप्राप्त बेटिरे वृक्ष सैनिका धृष्टुम्न के हाथ में आए हुए उस प्रज्वलित अग्नि के सदी तेजस्वी धनुष को देखकर सब सैनिक यह समझने लगे कि मेरा अंतकाल आ पहुंचा है तमिशु संतम तेना भार्वाज प्रतापवा दृष्ट मंडत देहश से काल पर द्रुपद पुत्र के द्वारा उस बाण को धनुष पर रखा गया देख प्रतापी द्रोण ने भी यह मान लिया कि अब इस शरीर का काल आ गया तथा प्रयत्न मातेषन आचार्य तत् नाणी राजेन्द्र प्रादुरासन महात्मन राजेन्द्र तद्नतर आचार्य ने उस अस्त्र को रोकने का प्रयत्न किया परंतु महात्मा के अंतकरण में ने दिव्यास्त पूर्वक प्रकट न हो सके तस्य तस्य चुरी छपा चागता उनके निरंतर बाण चलाते चार दिन और एक रात का समय बीत चुका था उस दिन के पंद्रह भागों में से तीन ही भाग में उनके सारे बाण समाप्त हो गए स सरक्ष ऋषिवाक्य ऋषि तेजसा पूर्यमाण चयुधे नुरा बाणों के समाप्त हो जाने से पुत्र शोक से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों के प्रकट न होने से महर्षियों के आज्ञा मानकर अब हत्या डाल देने को उद्यत हो गए तेज से परिपूर्ण होने पर भी वे पूर्वत युद्ध नहीं करते थे समाधा दिव्य मांगी रनुराश ब्रह्म दंडाभान धृष्ट इसके बाद द्रोणाचार्य अंगिरस नामक दिव्य धनुष तथा ब्रह्मदंड के समान बाण हाथ में लेकर धृष्टुम्न के साथ युद्ध आरंभ कर दिया तथस्त महता व्यसाते संक्रुद्ध संक्रुद्धो धूम्न अमरषण उन्होंने अत्यंत कुपित होकर अमरस में भरे हुए धृष्टधुम्न को अपनी भारी बाण वर्षा से ढक दिया और उन्हें छत विच्छत कर दिया छेद साज के ध्वज धनुष्च निशत सारथि चाप्यपात इतना ही नहीं ने अपने तीखे बाणों द्वारा धृट दुम्न के बाण ध्वज और धनुष के सैकड़ों टुकड़े कर डाले और सारथी को भी मार गिराया धृष्टुम प्रहस्यानराय का प्रत्यविस्तना तब धृष्ट हसकर फिर दूसरा धनस उठाया और तीखे बाण द्वारा आचार्य की छाती में गहरी चोट पहुँचाई शोत बिदो महे श्वासो संभ्रांत युवसुगे भल्लेन शित चिखेदास्य चिक्षेदासनर्धनु अत्यंत घायल होकर भी द्रोण ने किसी घबराहट के तीखी से उनका दिया। विशांपते गदाम प्रजानात धृष्ट दुम्न के जो जो बाढ़ तरकस और धनुष आदि थे उनमें से गदा और खड्ग को छोड़कर से सारी वस्तुओं को से द्रोणाचार्य ने काट डाला धृष्ट दुमनम चिव्याध नह भी सरयि देवितांत करही क्रुद्ध क्रुद्ध रूपम परम तप शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोण ने कुपित होकर क्रोध में भरे हुए धृष्ट को नव प्राणांतकारी तीक्ष्ण बाणों द्वारा बिंद डाला तब अमे महारथी धृट दुम्न ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए अपने रथ के घोड़ों को आचार्य के घोड़ों से मिला दिया के मिश्रा बहुसोबंत जबना बात रंगत सोना भरत के समान कबूतर के समान कबूतर और लाल परस्पर मिलकर बड़ी पारे लगे तथा रे जुर्माराज मित्रता रणपुर महाराज जैसे वर्षा काल में गरजते हुए विद्युत होते हैं उसी प्रकार युद्ध के मुहाने परस्पर पर मिले हुए सोहा पाते थे ईशा बंधम आत्मा धृष्ट दुम्धा द्विज उस समय अमे बल संपन्न विप्रवर द्रोणाचार्य धृष्ट के रथ के ईसा बंध चक्र तथा रथबंध को नष्ट कर दिया स छिन्न धन्वा पांचाकृत ध्वज सारथी उत्तम पदम प्राप्य गदा वीर पराममृत धनुष ध्वज और सारथि के नष्ट हो जाने पर भारी विपत्ति में पड़कर पांचाल राजकुमार वीर नृत्युम ने गदा उठाई तामस्य अभिषेक तीक्षण क्षिप्यमाणा महारथ निजान द्रोण क्रुद्ध सत्य पराक्रम उसके द्वारा चलाई जाने वाली उस गदा को सत्य सत्यपदाक्रमी महारथी द्रोण ने बाणों द्वारा नष्ट कर दिया उस गदा को द्रोणाचार्य के बाणों से नष्ट हुई देख पुरुष सिंह दृष्ट धुम ने सौ चंद्राकार चिन्हों से युक्त चमकीली ढाल और चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली असंशयम तथा भूत पांचाल्य साधुमत वर्दमाचार्य मुख्यस्य प्राप्त कालम महात्मर उस अवस्था में पांचाल राजकुमार ने निसंदेह ठीक मान लिया कि अब आचार्य प्रवर महात्मा द्रोण के वध का समय आ पहुंचा है तथा सरथ नीडस्थम सरथ से रथे सयान अगछदी च भानुमत उस समय उन्होंने तलवार और चिन्हों वाली ढाल लेकर अपने रथ ईशा के मार्ग से रथ की बैठक में बैठे हुए पर आक्रमण किया। महारथ ये सक्षो भे तुम स भारत सहयोग तत्पश्चात महारथे धृष्ट दुम ने दुष्कर्म कर्म करने की इच्छा से उस रणभूमि में आचार्य द्रोण की छाती में तलवार भोग देने का विचार किया सोतेष युग मध्य वही युग सन्ना सुच जगना सुचा सुहा वे रथ के जुए के ठीक बीच में जुए के बंधनों पर और द्रोणाचार्य के घोड़ों के पिछले भागों पर पैर जमा कर खड़े हो गए उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की द्रोणं के मध्य भाग में और द्रोणाचार्य के लाल घोड़ों के पेट पर पैर रखकर खड़े थे उस अवस्था में द्रोणाचार्य को उनके ऊपर प्रहार करने का कोई अवसर ही नहीं दिखाई देता था यह एक अद्भुत सी बात हुई जैसे मांस के टुकड़े के लोभ से विचरते हुए बाज का बड़े वेग से आक्रमण होता है उसी प्रकार रणभूमि द्रोणाचार्य और धृष्ट के परस्पर वेग पूर्वक आक्रमण होते थे तस्य सर्वाने तस्वता द्रोणाचार्य लाल घोड़ों को बजाते हुए रथ शक्ति का प्रहार करके बारी बारी से कबूतर के समान रंग वाले सभी घोडों को मार डाला ते हता पतन भूमो धृष्ट पर वे घोड़े मारे जाकर पृथ्वी गिर पड़े और लाल रंग वाले घोड़े रथ के बंधन से मुक्त हो गए निर्माथ विप्र वर्तोण के द्वारा अपने घोड़ो को मारा गया दे योद्धाओं में श्रेष्ठ पार्षद महारथी ध्रुपद कुमार सहन न कर सके विरथ स विगृहत् खड्गम खडग खट्ग भृताम द्रोणम अभ्यप्राजन बहनते इव रगम राजन रथीन हो जाने पर खड्गारियों में श्रेष्ठ दृष्टुम्न खड्ग हाथ में लेकर द्रोणाचार्य पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे गरुण किसी सर्प पर झपटते हैं तस्पम बभौराजन भारद्वाजिघांस यथारूपम पुरा विष्णु हिरण्यकशिपोरवधे नरेश्वर द्रोण के वध की इच्छा रखने वाले धृष्ट दुम्न का रूप पूर्व में हिरण्यकशिपू के वध के, के लिए उद्यत हुए नृसिह रूपधारी भगवान विष्णु के समान प्रतीत होता था मार्गान स तदा विविधा मार्न् परवराश्च विस रण में पार्षद हुए धृष्टुम ने उस समय तलवार के इक्कीस प्रकार के विविध उत्तम हाथ दिखाए भ्रांतम मध्रांत महाम आप्लुत प्रतितम श्रित परिवृत नृवृत्तम चड्गम चर्म च धारय सम्पात समुदीर्ण दर्शाया सपा भारत कौशिक्षाया उन्होंने ढाल तलवार लेकर भ्रांत उद्भ्रांत आविद्ध आपलूत प्रसृत श्रित परिवृत निवृत्त सम्पात समुद्री भारत कौशिक तथा सात्वत आदि मार्गों को अपने शिक्षा के अनुसार दिखलाया तलवार को मंडलाकार घुमाना भ्रांत कहलाता है वही कार्य बाह ऊपर उठाकर किया जाए तो उसे उद्भ्रांत कहा गया है अपने चारों ओर तलवार को घुमाया जाए तो उसे आविद्य कहते हैं ये तीन कार्य शत्रु के चलाए हुए शत्र शत्र का निवारण करने के लिए किए जाते हैं शत्रु पर आक्रमण करने के लिए जाना आप्लुत माना गया है तलवार की नोक से शत्रु के शरीर का स्पर्श करना प्रसिद्ध कहा गया है चकमा देकर शत्रु पर दाएं बाएं तलवार चलाना परिवृत्त कहा गया है पीछे हटना निवृत्त है दोनों समुदीर्ण है अंग प्रत्यंग में तलवार भाजना भारत माना गया है विचित्र रीत से तलवार चलाने की कला दिखाना कौशिक कहा गया है अपने को ढाल की आड़ में छिपा तलवार चलाने का नाम सात्वत है दर से चरतस्तस्य दर्शय द्रोणस्यार मार्गान विचित्र खमयंतरण जोधा देवता समागता वे द्रोणाचार्य समाग का अंत करने की इच्छा से युद्ध में तलवार के उपरयुक्त हाथ दिखाते हुए विचर रहे थे ढाल तलवार लेकर विचरते हुए धृष्ट के उन विचित्र पैत्रों को देखकर रणभूमि में आए हुए योद्धा और देवता आश्चर्यचकित हो उठे थे। तथा होता चरम खड्गम ते धृष्टुम्न सी ये तो वेता का नाम सरा आसन योजि निकृष्टे युद्धे द्रोणस्य नान्य सरा तदनंतर उस युद्ध संकट के समय विप्रवर द्रोणाचार्य एक हजार बाणों से धृठन की सौ चांद वाली ढाल और तलवार खाट गिराई निकट से युद्ध करते समय उपयोग में आने वाले जो एक वित्ते के बराबर वैतसिक नामक बाण होते हैं वे समीप से भी युद्ध करने में कुशल द्रोणाचार्य के ही पास थे दूसरों के नहीं ऋते द्रोड़े वह कर्तना प्रद्युताभ्याम से भारत भारत कृपाचार्य अर्जुन अश्वस्थामा वैकर्तन कर्ण प्रद्युम्न सात्विकी और अभिमन्यु को छोड़कर और किसी के पास वैसे बाण नहीं थे सुम अथाशेषुम सामधत् दृढ़ं पर अन्ते वाशन आचार्यो जिखाशो पुत्र, पुत्र को मार डालने की इच्छा से आचार्य धनुष पर परम उत्तम सुदृढ़ बाणा संस तीक्षण चिक्षेद पुंगव पश्यतव पुत्र् कर्ण च महात्मनः चार्य मुख्य धृष्ट अमोचयत परंतु उस बात सातिकी ने महामना कर्ण और आपके पुत्र के देखते देखते दस तीखे बाड़ों से काट डाला और आचार्य प्रवर के द्वारा प्राण संकट में पड़े हुए धृष्ट को छुड़ा लिया चरंतम रथ मार्ग यशु सात सत्य विक्रम द्रोण कर्ण अंतर्गत युधे भारत उस समय सत्य प्राक साधकी द्रोण कर्ण और कृपाचार्य के बीच में होकर रथ के मार्गों पर विचर रहे थे उन्हें उस अवस्था में महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा और साधु साधु कर साधकी की भूरी भूरी प्रसन्नता की वे युद्ध में अविचल भाव से डटे रहकर समस्त विरोधियों के दिव्यास्त्रों का निवारण कर रहे थे अभिपत्य ततः सेना विस्वक्सेना धनंजय हो धनंजय स्तः कृष्णम अप्रविद्य केशव आचार्य तथा मुख्याणाम क्रीडन मधुद्व तदनंतर श्री कृष्ण और अर्जुन शत्रु सेना पर टूट पड़े उस समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा केशव देखिये मधुवंशी श्रो सात आचार्य की रक्षा करने वाले मुख्य महारथियों के बीच में खेल रहा है आनंदित मू यह सातकी परवीराम माद्री पुत्र चीमम च राजा अनम च युधिष्ठिर शत्रुवीरों का संहार करने वाला सातकी मुझे बारंबार आनंद दे रहा है और नकुल सहदेव भीम से तथा राजा युधिष्ठि को भी आनंदित कर रहा है युद्धत सनरणे चरति सात महारथान उपक्रीन दृष्टिना की प्रतिनंदन ते सिमता हज सम्वा साधु साध् सर्वे यश सात्यकी उत्तम शिक्षा से युक्त होने पर भी अभिमान महारथियों के साथ करता हुआ भूमि में विचर रहा है इसलिए ये सिद्धगण और सैनिक आश्चर्यचकित हो सम्रांगण में परास्त न होने वाले सात्यकी की ओर देखकर कर साधु साधु कहते हुए इसका अभिनंदन करते हैं और दोनों दलों के समस्त योद्धाओं ने इसके विरोचक विरोचित कर्मों से प्रभावित हो इसकी बड़ी प्रशंसा की है इति श्री महाभारते द्रोण परमड़ी द्रोणवध परमड़ी संकुल युद्धे एकनवत्यधिक नवत्त्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक एक सौ इक्यानवेवा अध्याय पूरा हुआ